एक आदमी को कितनी जमीन चाहिए लियो लालची किसान टोलस्टा और संक्षिप्त कहानी बच्चों के लिए में लियो ने लिखी थी अधिक भूमि प्राप्त करने के अपने लालच में पखोम बस्किरों की भूमि को पूरी तरह छान मारता है और तय करता है कि एक दिन के चलने में वो कहा अधिक से अधिक भूमि प्राप्त कर सकता है एक आदमी को कितनी जमीन चाहिए टोलस्टाई की सुंदर कहानी को शानदार चित्रों के साथ जोड़ती है जो पख की यात्रा का विवरण देती है और रूसी संस्कृति की विविधता की एक अंतरदृष प्रदान करती है एक आदमी को कितनी जमीन चाहिए लियोटोल चित्र एलेना एबेसिनोवा हिंदी अरविंद गुप्ता एक बार रूस में दो बहनें रहती थी बड़ी बहन ने शहर में रहने वाले एक व्यापारी से शादी की छोटी बहन ने गाँव में रहने वाले किसान से शादी की जब बड़ी बहन छोटी बहन से मिलने गई तो उसने सेखी पगारी शहर में मेरा जीवन बहुत अच्छा है तुम्हारी तुलना में मैं बहुत बेहतर तुम्हारी तुलना में बहुत बेहतर है मैं एक बड़े सुंदर घर में रहती हूँ सब कुछ साफ सुंदर है और मैं जो चाहू खा पी सकती हूँ मनोरंजन के लिए घूम सकती हूँ और थिएटर देखने जा सकती हूँ छोटी बहन ने गाँव में अपने जीवन के बारे में कहा यह सच है कि गाँव का जीवन उतना सुंदर या स्वच्छ नहीं है जितना आपका शहर में है हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन हमारा जीवन शांत और सुरक्षित है जमीन से हमें खाने को मिल जाता है जबकि शहर में आप सब कुछ खो सकते हैं शहर में बड़े प्रलोभन होते हैं तुम्हारा पति शराब पीना या जुआ खेलना शुरू कर सकता है उसे कोई प्रेमिका मिल सकती है पर ऐसा कोई बकवास ख्याल मेरे पति के दिमाग में कभी नहीं आएगा वो बहुत मेहनती है छोटी बहन का पति पखूम आग के पास लेटा हुआ था उसने सुना कि उसकी पत्नी क्या कह रही थी और उसने अपने मन में सोचा कि वो ठीक ही कह रही थी उसका हर शब्द सच था हालांकि ये बात बहुत शर्मनाक थी कि उनके पास बहुत कम जमीन थी अगर हमारे पास कुछ और ज़मीन होती तो मैं किसी से भी कभी नहीं डरता उनके गांव का जमींदार हमेशा किसानों के साथ शांति से रहता था लेकिन जब से उसने एक मैनेजर काम पर रखा तो उससे सभी के लिए समस्याएं पैदा होनी शुरू हुई यदि कोई गाय जमींदार की जमीन में गलती से भटक कर चली जाती तो मैनेजर उस पर उस किसान पर जुर्माना लगा था को अक्सर युर्माना भरना पड़ता था उसके पास जो कुछ थोड़ा सा पैसा बचा था वो जल्द ही खत्म हो गया जल्द ही वो अपने परिवार के साथ बदतमीजी से पेश आने लगा अंत में जमींदार ने अपनी जमीन किसानों को बेच दी पकोम ने इसे अपने साले से पैसे उधार लिए पखम के बेटे को दूसरे किसानों के लिए काम करना पड़ा लेकिन पखम ने पच्चीस एकड़ जमीन खरीदने में कामयाबी हासिल की जिस पर भोजपत्र के पेड़ों का एक छोटा सा झुरमुटा था पकुम बहुत खुश हुआ अब वो खुद जमीन का मालिक था उसके खेत में फसल ऊंची खड़ी थी भरपूर फसल हुई और उसने बाजार में अच्छा लाभ कमाया वो अपना सारा कर चुकाने में कामयाब हुआ अब उसके घर में शांति और खुशी थी। लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चला अक्सर पड़ोसी गायें उसकी जमीन पर भटककर आ जाती थी।, और तब तक चरती थी जब तक उनका पेट नहीं भर जाता था पखम ने किसानों से अपने मवेशियों की देखभाल करने के लिए कहा लेकिन उन्होंने वो अंशुना किया इसलिए वो अपने दो पड़ोसियों को जुर्माना भरने के लिए अदालत में ले गया इससे पड़ोसी गुस्सा हुए और उन्होंने जान बुझ की भूमि को क्षतिग्रस्त कर दिया एक सुबह पखम ने पाया कि उसके प्यारे छोटे भोजपत्र के सभी पेड़ों को गिरा दिया गया था और उनकी छाल छील गई दी गई थी इससे उसका दिल टूट गया और वो गुस्सा भी हुआ उसने अपने पड़ोसी साइमन पर शक उसे अपने पड़ोसी साइमन पर शक हुआ इसलिए वो साइमन को अदालत में ले गया परंतु पखोम के पास कोई प्रमाण नहीं था इसलिए जजों ने साइमन को छोड़ दिया फिर पखोम जजों से झगड़ने लगा जल्द ही के सभी लोग उस पर गुस्सा हुए पखोब के लिए गाँव में रहना बहुत अप्रिय और दूभर हो गया एक साम एक यात्री किसान ने रात में आराम करने के लिए पखोब से जगह मांगी पख ने उसका स्वागत किया रात के खाने के दौरान किसान ने कहा मैं लोअर वोलगा से आया हूँ वहां मैं काम करता हूँ वहाँ बहुत अच्छी जमीन है आप उसे सस्ते में खरीद सकते हैं मेरे गांव के बहुत से लोग वहाँ चले गए हैं और अब सब अमीर हो गए हैं तब पखब ने सोचा मैं यहाँ क्यों गरीबी में रहूँ जब वोलगा में जाकर मैं अपनी स्थिति को बेहतर कर सकता हूँ पचड़ में पख वहाँ गया वो अजनबी द्वारा बताई बात की खुद पुष्टि करना चाहता था और अजनबी की बात सही निकली इसलिए घर लौटा और उसने अपनी सारी जमीन और खेत बेच दिए जिससे उसे अच्छा लाभ हुआ ऋतु में वो अपने परिवार के साथ ओरगाखोम ने गाँव के बुजुर्गो को खाने पीने की चीजों के उधार उपहार दिए बदले में उन्होंने सभी आवश्यक कागजात कागजातों की जाँच परख करने में उसकी मदद की चूंकि पखम का पांच लोगों का परिवार था इसलिए उन्होंने उसे एक एकड़ जमीन दिए जाने की पेशकश की जो उसकी पहले की ज़मीन की पाँच गुना अधिक थी पखोम ने वहां तुरंत बसने की ठान ली उसने मवेशी खरीदे अपने खेतों की जुताई की और सब कुछ ठीक रहा लेकिन कुछ दिनों बाद पखम एक बार फिर से खुद को असंतुष्ट महसूस करने लगा पखम के खेत अलग अलग फैले हुए थे अच्छी फसल के लिए उसे खेत से दूसरे पर जाने की जरूरत पड़ती थी जो उसके लिए मुश्किल था उसने देखा कि अमीर किसानों के घर उनके खेतों के ठीक बीच में खड़े हुए थे और उसने सोचा अगर मैं कुछ और जमीन खरीद सकूँ तो मैं वहीं पर अपना घर भी बना सकता हूँ फिर उसने एक किसान के बारे में सुना जो कठिनाइयों से गुजर रहा था पकोम ने उससे 1200 एकड़ जमीन 1000 एक हजार रूबल में खरीदने की व्यवस्था की लेकिन सौदा तय होने से कुछ समय पहले एक व्यापारी यात्री पकोम के घर आराम करने के लिए रात को रुका व्यापारी ने पकोम से कहा मैं दूर बस्किर दृश्य से आता हूं वहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं उनके पास इतनी जमीन है कि आपको उसकी परिक्रमा लगाने के लिए पूरे एक साल की जरूरत होगी मैं उनके लिए कुछ उपहार लेकर गया और उन्होंने मुझे बारह एकड़ जमीन सिर्फ हजार रूबल में बेच दी वो बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि है और उसके पास में एक नदी भी है ने मन ही मन सोचा मैं यहाँ 1200 एकड़ जमीन के लिए एक क्यों दूं अगर मुझे वहां उसी कीमत में 10 गुना ज्यादा जमीन मिल सकती है बस्किर देश पहुंचने का रास्ता पूछा वो तुरंत वहां की यात्रा करना चाहता था फिर उसने अपनी पत्नी को खेतों के देखभाल के लिए छोड़ा और एक नौकर को अपने साथ लेकर वहा गया वो कुछ भेंट के उपहार लेने के लिए एक शहर में ठहरा पखोम और उसके नौकर को बस्करी तक पहुंचने में कई दिन लगे लेकिन जब वे पहुंचे तो उनका बहुत ही दोस्ताना तरीके से स्वागत हुआ बस्कर के लोग खुश और लापरवाह थे वे अपने खेतों की जुताई नहीं करते थे उनके मवेशियों और घोड़ों के झुंडों को स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति थी बस्करों ने पखोम को एक तंबू में आमंत्रित किया और उसे नरम कुशन और आरम आसन पर बिठाया उन्होंने उसे बढ़िया पनीर और भीड़ के बच्चे का मांस बड़ी उदारता से खिलाया और उसे पीने के लिए चाय दी फिर पखोम ने अपने उपहार बांटे बस्करी खुश हुए उन्होंने कहा आप बहुत उदार हैं आप बताएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं पकूम ने कहा मैं आपसे ज़मीन खरीदना चाहता हूं मेरे गांव की मिट्टी खराब हो गई है और वो जमीन मेरे लिए बहुत कम है लेकिन यहां भूमि अच्छी और उपजाऊ है बश्रों ने सिर हिलाया और कहा आपको धन्यवाद देने के लिए हम आपको जितनी चाहिए उतनी जमीन देंगे लेकिन फिर वे आपस आपस में बहस करने लगे एक समूह ने कहा हमें अपने बड़ों की मंजूरी के बिना कोई ज़मीन देने का अधिकार नहीं है नहीं हम दे सकते हैं दूसरे समूह ने कहा जब बस्करी आपस में बहस कर रहे थे तभी फर की टोपी पहने हुए एक व्यक्ति तंबू में घुसा वो बुजुर्ग था और विवाद का कारण जानना चाहता था पकुम ने उसे सबसे खूबसूरत कप्तान और पांच पाउंड चाय का उपहार दिया बुजुर्ग ने पखम से कहा अगर आपको जमीन चाहिए तो आपको जितनी चाहिए ले लें हमारे पास काफी जमीन है पखुम ने उसे धन्यवाद दिया और कीमत के बारे में पूछा हमारी केवल एक कीमत है बुजुर्ग ने कहा एक दिन के लिए एक हजार रूपल ने उसका मतलब पखम को उसका मतलब कुछ समझ में नहीं है तो बुजुर्ग ने समझा तुम्हारे पास वो सारी जमीन हो सकती है जिस पर तुम एक दिन में चल घूम सकते हैं और उसकी कीमत एक हज़ार रूपये होगी हैरान ने कहा, लेकिन मैं एक दिन में एक बहुत बड़े जमीन के टुकड़े पर घूम सकता हूँ बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा हाँ और फिर वो सब तुम्हारा होगा लेकिन शाम तक तुम्हें उसी स्थान पर वापस आना पड़ेगा जहाँ से तुमने शुरुआत की थी अन्यथा वो जमीन तुम्हारी नहीं होगी और जब तुम हमारे पैसे भी रख और तब हम तुम्हारे पैसे भी रख लेंगे और उन्हें वापस नहीं करेंगे पखूम सौदे के लिए राजी हो गया उन्होंने तय किया कि पखम अगली सुबह जमीन पर घूमने के लिए निकलेगा उस रात जब पख लेटा तब वो सो नहीं सका उसने हिसाब लगाया कि एक गर्मी के लंबे दिन में वो अच्छी तरह से पचास मील चल सकता था और फिर उसके दिमाग में वो सब कुछ घूमा जो इस सारी ज़मीन के साथ कर सकता था मैं ख़राब ज़मीन को बटाई पर दे दूंगा और बेहतर ज़मीन को अपने ले रखूंगा फिर मैं दो जोड़ी बैल खरीदूंगा और दो और नौकर रखूँगा भोर से ठीक पहले उसे नींद आई और उसने सपना देखा उसने देखा कि बस्कीरों का बुजुर्ग तंबू के बाहर बैठा हु वह जोर जोर से हंस रहा था पकोम उसके पास गया और उससे पूछा आप किस पर हंस रहे हैं तभी अचानक पकोम को वहाँ पर एक व्यापारी बैठा दिखाई दिया फिर पकोम ने उससे पूछा क्या आप यहाँ पर लंबे समय से हैं लेकिन तब वहाँ का वोल्गा का किसान था अचानक पकोम ने देखा कि एक लाश जमीन पर पड़ी थी और डर के मारे उसे एहसास हुआ कि वो सब उसी का था वो तुरंत नींद से उठा और उसने दुस्वप्न को दूर करने की कोशिश की तब उसने अपने नौकर और बस्कीरों को जगाया चलो चलते हैं पखोब ने कहा अब मेरे लिए जमीन के चारों ओर घूमने का समय है सूरज जल्द ही उग जाएगा बसकीर पखोम के साथ एक पहाड़ी के पास गए जमीन की ओर देखते हुए बुजुर्ग ने पखोंब से कहा यह सारी जमीन हमारी है अब आप अपने लिए एक टुकड़ा चुनें पखोंम की आंखें इच्छा से जल उठी बुजुर्ग ने अपनी फर की टोपी ज़मीन पर रख दी यह आपका निशान है आप यहाँ से शुरू करेंगे और यही वो जगह है जहाँ आपको लौटना होगा अगर आप सूर्यास्त तक वापस नहीं लौटे तो आप सौदा खो देंगे यदि आप वापस आते हैं तो आप जिस पर जिस जमीन पर चले हैं वो सारी ज़मीन आपकी होगी पखोम ने अपना पैसा अपनी टोपी में रखा फिर उसने अपना कप्तान उतार दिया और सूरज की पहली किरण की प्रतीक्षा करने लगा जैसे ही उसे प्र... पहली प्रकाश की किरण दिखाई दी पखुम पूरी की ओर चल दिया उसके कंधे पर फावड़ा था उसकी चाल मजबूत और निश्चित थी वह चलता रहा और चलता रहा बार बार रुक उसने अपने फावड़े से निशान बनाए कुछ घंटों बाद पखम ने खुद से कहा अभी लौटने के लिए बहुत जल्दी है यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है मैं जितना अधिक चलूंगा मेरे पास उतनी ही अधिक अच्छी जमीन होगी और फिर वो लोभ में चलता ही चलता चला ही गया चलता ही चला गया वो पसीने से भीगा हुआ था जब उसने पीछे मुड़कर उस स्थान की ओर देखा जहाँ से वो निकला था तो उस स्थान वो स्थान उसे स्थानी के टीले के समान छोटा दिखाई दिया फिर वो चौकून की दूसरी भुजा पर पार करने के लिए मुड़ा वो थक गया और उसके सिर के ऊपर सूरज रहा था। के एक छोटा लंच ब्रेक लिया और उसने बस थोड़ा सा खाया पिया मुझे आराम नहीं करना चाहिए नहीं तो मैं सो जाऊंगा उसने खुद से कहा फिर वो दोबारा अपने रास्ते पर चलने लगा वो चौकून की दूसरी भूजा पर भी काफी दूर तक चला हर बार जब वो मुड़ना चाहता था तो कोई खूबसूरत जगह उसे लुभाती थी या कोई हरी घास का मैदान आ जाता था अंत में वह चौकून की तीसरी भूजा की ओर मुड़ा उसने देखा कि पहली दो भुजाएँ बहुत लंबी थी इसलिए उसने अपने कदम तेज कर दिए अब उसे तीसरी भूजा को भी छोटा को छोटा करना होगा अब सूर्यास्त करीब था पखों में घबराने लगा क्या होगा अगर वो समय पर शुरुआती बिंदु तक नहीं पहुँचा वो जल्दी से चौथी भूजा की ओर मुड़ा और अब उसके और शुरुआत की टोपी के बीच कोई पंद्रह मील की दूरी थी उसने दौड़ना शुरू कर दिया सीधे पहाड़ी की ओर पखौम दौड़ा और तेजी से दौड़ा लेकिन टोपी अभी भी बहुत दूर थी और वो थक गया उसके पैरों में दर्द था वे दर्दों और खरूचों से थे मुझे और जल्दी करनी चाहिए रहा था। उसका दिल तेजी से थड़क रहा था और उसका मुंह सूख गया था सूरज क्षति पर नीचे उतर गया था पकोमर और, और भी तेजी से दौड़ा कुछ देर में वो पहाड़ी की तलाटी तक पहुंच गया सूरज डूब रहा था काश उसने बिलाप करते हुए कहा मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा मैंने सब कुछ खो दिया है और मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूं तभी उसने बस्किरों की पुकार से नहीं उन्होंने उसकी ओर हाथ लहराया और ले रहा उसे तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित किया पहाड़ी की चोटी पर सूरज अभी भी दिखाई दे रहा था अपनी आखिरी ताकत के साथ पकौम पहाड़ी पर चढ़ गया पहाड़ी की चोटी पर सूरज अभी भी दिखाई दे रहा था अपनी आखिरी ताकत के साथ पकों पहाड़ी पर चढ़ गया बुजुर्ग वही बैठा था और वो सचमुच जोर से हंस रहा था पखोंग करा था उसके पैर नीचे गिर पड़े। हाँ तक पहुंचने में कामयाब रहे तब सुन नहीं सका क्योंकि बश्रो को गहरा दुख हुआ पखोंग के नौकर ने फावड़ा लिया और अपने मालिक के लिए एक कब्र खो दी पख के शरीर जितनी लंबी और चौड़ी बिल्कुल वही जहां वो जमीन पर पड़ा था लियोटॉल अठारह सो अट्ठाईस से उन्नीस लियो टोलस्टा दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक है उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं युद्ध और शांति अन्ना और पुनरुत्थान है उन्होंने अनगिनत कहानियां और उपन्यास लिखे हैं उनके बाद लेखन को समर्पित थे लेव, यानी लियो, एविच निकोले एलिच टोलस्टा के पांच बच्चों और एक अमीर राजकुमारी की बेटी राजकुमार की बेटी वारिया वोल्स वोलनोस कावा के पांच बच्चों में से दूसरे सबसे छोटे बच्चे थे उनका जन्म अट्ठाईस अगस्त अठारह को उनके फैमिली स्टेट या देखभाल के लिए या आई रूसी जमींदार अभिजात वर्ग में पैदा हुए सभी बच्चों की ही तरह उन्हें घर पर ही शिक्षित किया गया और उन्होंने एक लापरवाह बचपन के जीवन का आनंद लिया बाद में टॉलस्टा ने कजान विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया उन्होंने तीन साल बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी और याट में आकर रिटायर हो गए जो उन्हें विरासत में मिली थी वो एक प्रगतिशील जमींदार बनना चाहते थे और उनके पास अपने गुलामों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई नए विचार थे लेकिन इन परिवर्तनों के बारे में गुलामों को कुछ समझ में नहीं आया और फिर वो निराश होकर टोलस्टॉय मास्को चले गए अठारह में टॉल और उनका भाई रूसी सेना में शामिल हो गया और, और काकेक चले गए वहां टोलस्टॉय ने कोस्सेस के सरल जीवन की खोज की जिसे उन्होंने बाद में अपनी कहानियों में चित्रित किया अठारह के अंत में उन्होंने प्रसिद्ध चौथे क्रिमियन गढ़ में सेबस्तो पोल की रक्षा में भाग लिया सेबस्तो पोल के बारे में, उनकी तीन युद्ध ने पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया अठारह सौ छप्पन में सेना छोड़ने के बाद अपने स्टेट में वापस वो अपने दासों को स्वतंत्रता देने के लिए तैयार थे लेकिन गुलामों के अविश... अविश्वास से वो फिर हार गए फिर से हार गए एक विस्तारित यूरोपी यात्रा के बाद उन्होंने अपनी स्टेट पर किसानों के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जहां उन्होंने आधुनिक सत्ता विरोधी तरीकों के अनुसार पढ़ाया अठारह में उन्होंने सोफिया आंद्रे एवेना बेर्स से शादी की जो एक डॉक्टर की बेटी थी उनके 13 बच्चे हुए फिर भी उनकी शादी हमेशा खुश नहीं रही अपने जीवन के उत्तरार्ध में टोल्सटा ने साहित्य की उपेक्षा की और खुद को धर्म के लिए समर्पित कर दिया वो चर्च से दूर हो गए और उन्होंने अपने विचार और विश्वास विकसित किए उन्होंने सारी सांसारिक संपत्ति को टुकरा उसे अपनी पत्नी के नाम कर दिया और उन्नीस में उन्होंने नोबल पुरस्कार से भी इनकार कर दिया में लेखक इवान तुर्गनेव ने ट सौ तिरासी में अपनी मृत्यु ने टोलस्ट्रिखा जिसमें उन्होंने रूसी भूमि के महान लेखक को साहित्य में लौटने की सलाह दी अठारह सौ में टोल ने अपनी धार्मिक गतिविधियों को जारी रखते हुए अपना साहित्य कार्य फिर से शुरू किया उन्होंने अच्छी सस्ती किताबें प्रकाशित करने की योजना के साथ एक प्रकाशन गृह की स्थापना की अठारह सौ में टॉल्सा ने अपने साहित्यिक कॉपीराइट को त्याग दिया सोफिया ने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा, रात को टॉलस्टा ने याशनाया पोलिना की संपत्ति छोड़ दी कुछ दिनों बाद सात नवंबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लेखक की फेफड़ो के संक्रमण से मृत्यु हो गई अठारह सो छियासी में लियो टॉलस्टा द्वारा लिखित को बच्चों के लिए संक्षिप्त किया गया है पखोम नामक एक लालची किसान की करामती कहानी है हालांकि पखोम को स्वास्थ्य और पखोम को स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख प्राप्त है वो अपने ससुराल वालों की भव्यता से ईर्षा करता है वो अधिक भूमि की तलाश में जाने का फैसला करता है केवल यह पता लगाने के लिए कि प्रत्येक अधिग्रहण के साथ नई समस्याएं विकसित होती है अंततः पखोम को एक ऐसे अवसर के बारे में पता चलता है जिसे अनदेखा करना बहुत ही मुश्किल है और वो बश्रों की भूमि की यात्रा करता है जहाँ वो एक दिन में उतनी ही भूमि अधिग्रहण कर सकता है जितना वो एक दिन में चल सकता है